ये कोई काम नहीं आएगा उस उत्तंक नाम के महात्मा की बात इतनी मन को लगी वो डर के कांपने लग गया और महात्मा के चरण पकड़ लिए द्रवित हो गया कातर होकर के प्रार्थना करने लगा भगवान मैंने मेरे जीवन में बहुत पाप किए हैं अब मुझको ऐसा कोई उपाय बताओ किन पापों से विमुक्ति प्राप्त हो जाए मैं मुक्त हो जाऊं उन परायण संत उत्तंक ने उस व्याध से कहा अरे भैया ये चैत्र का महीना चल रहा है तुम यदि वाल्मीक रामायण की कथा सुन लोगे वाल्मीक रामायण कथा अनुसून सर्व पापेभ्य प्रमुख थे सारे पापों से तुम तो विमुक्त हो जाओगे महाराज मेरे जैसे पापी अधम प्राणी को कौन वाल्मीकि रामायण की कथा सुनावेगा दुनिया कहती है कि मैं पापी हूं मैं अधम हूं मेरे जैसा पापी जीव नहीं है मैं किसी संत के पास जाऊंगा किसी विप्र के पास जाऊंगा कोई सुनाएगा नहीं पर आपके जैसा करुणा परायण संत कोई दूसरा मिलेगा नहीं आप ही सुना दो नाम के महात्मा ने बाल्मीकि रामायण की कथा सुनानी प्रारंभ की और जैसे ही नौवां दिन हुआ नौ दिन के अंदर उसका जीवन इतना बदल गया इतना बदल गया कि लोग आश्चर्य करने लग भगवान राम की कथा माने जीवन के परिवर्तन की कथा है यह केवल भाषण और प्रवचन का विषय नहीं है यह आचरण का विषय है राम की कथा सुनने का मतलब है कि राम का चरित्र हमारे जीवन में आना चाहिए केवल चित्रों के पूजने से भला नहीं होगा इन चित्रों के चरित्र हमारे जीवन में आने चाहिए हमारे चरित्र में भी कुछ बदलाव आना चाहिए केवल चरणों की पूजा करने से किसी का भला नहीं होगा जिन चरणों की हम पूजा कर रहे हैं उनके आचरण हमारे जीवन में आने चाहिए उनका अनु, अनुकरण होना चाहिए यदि हम किसी संत के संग आ गए हैं किसी संत के साथ रहने लग गए हैं हम सत्संगी हैं तो हमारे आचरण से हमारे व्यवहार से हमारी वाणी से हमारी दृष्टि से हमारे खान पान से लोगों को संदेश जाना चाहिए कि ये अच्छा व्यक्ति है ये धार्मिक व्यक्ति है ये सत्संगी व्यक्ति है ये संत का संग करता है संत का संग करने पर सत्संग करने पर भी हमारा आहार नहीं सुधरा हमारा व्यवहार नहीं सुधरा हमारा आचार नहीं सुधरा तो फिर केवल तुम ये मत सोचना कि तुम्हारा नुकसान हुआ है लोग कहेंगे सत्संग में कोई दम नहीं है दस वर्ष तक सत्संग करने के बाद में इसका जीवन नहीं बदला है इसका मतलब तो आप केवल अपने जीवन को ही कमजोर नहीं करेंगे और बहुत सारे लोगों के जीवन में भी नकारात्मक वृत्ति का प्रभाव पड़ेगा धार्मिक व्यक्ति का दायित्व बनता है कि वो अपने आचरण के द्वारा समाज को एक ऐसा संदेश दे जहां बाणी की जरूरत ना पड़े लोग देखने से समझ जाएं ये व्यक्ति अच्छा है आज भारतीय समाज से भगवान राम की संस्कृति कम हो गई है लोग राम राम करते हैं तो राम राम करने वाले को देख करके लोगों की धारणा बनती गांव का आदमी होगा ऐसी नागरिक संस्कृति ऐसी शहरी संस्कृति को थू जो हमको राम से और राम के सदाचार से दूर कर दे भारत वर्ष से राम का राम की प्रभा राम का प्रभाव राम का संस्कार और राम का सदाचार कम होता चला जा रहा है हम हमारे आते चले जाएंगे उतना जीवन हमारा अच्छा होता चला जाएगा और केवल हमारा नहीं हमारा जीवन उस नौका के जैसा हो जाएगा जो खुद भी तैर जाती है और अपने जीवन में हर जावा को तैरा करके पार कर देती है बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जी महाराज के द्वारा पूछने पर नारद जी महाराज ने फिर बताया नौ दिन तक कथा सुननी चाहिए और जो विधि पूर्वक भगवान राघवेंद्र की इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पाप जल करके भस्म हो जाते हैं जैसे कपास के बहुत बड़े ढेर को जलाने के लिए एक ही चिंगारी काफी है। जंगल में आग लगी हो तो आप ये मत सोचना कि किसी व्यक्ति ने वहां जाकर आग डाली थी तब तो आग लगी है आप उसमें बांस के पेड़ों की टकराने से रगड़ से अग्नि की चिंगारी कोई छोटी सी पैदा होती है वो छोटी सी चिंगारी पूरे के पूरे बनफ प्रांत को चला के भस्म कर देती है हजारों कुंटल कपास का ढेर हो उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए हजारों कुंटल हो लाखों कुंटल कपास का ढेर हो उसको जलाने के लिए कितनी आग चाहिए बोले आग की एक कोई चिंगारी छोटी सी आग की एक चिंगारी पूरे के पूरे वन प्रांत को जलाके भस्म कर सकती है वो आग नहीं देखती हरा पेड़ है कि सूखा पेड़ है छोटा पेड़ है कि बड़ा पेड़ है ऐसे ही भगवान के नाम की महिमा है भगवान की कथा की महिमा है भगवान की कथा रूपी अग्नि जीवात्मा के समस्त पापों को जला के भस्म कर देती है वो नहीं देखती कि छोटा पाप कि बड़ा पाप विधि में बताते हैं स्वस्ती वाचन हो संकल्प हो नांदी श्राद्ध पुण्याह वाचन आदि को हो देवताओं का पूजन हो रामायण जी का पूजन हो सुनने और सुनाने वालों को दोनों को संयम पूर्वक जीवन जीना चाहिए और चैत्र के शुक्ल पक्ष की तो एक विशेषता यह भी है हमको तो आज बहुत आश्चर्य लग रहा है इससे अच्छा नव वर्ष का प्रारंभ और क्या होगा लोग नए वर्ष का स्वागत करते हैं और तेरह से चौदह में बारह से ग्यारह से बारह में बारह से तेरह में तेरह से चौदह में ऐसे करके एक रात्रि के बारह बजे लोग नव वर्ष का कब, कब स्वागत करते हैं बोले रात्रि के बारह बजे रात्रि के गहन अंधकार में बारह बजे कौन जगे? और जब बहुत भयंकर कड़कड़ाती हुई सर्दी चलो यहां तो सर्दी नहीं होती होगी पर उधर दिल्ली हड्डियों को कपा देने वाली ठंड में रात्रि के बारह बजे लोग नए वर्ष का स्वागत करने के लिए आप सब जानते हैं क्या करते हैं अंधकार में नव वर्ष का नव वर्ष का स्वागत और ये प्रकाश में शुक्ल पक्ष में जो तो चंद्रमा अपनी कलाओं की प्रकाश से पूरी दुनिया को आलोक प्रदान करता है तो भगवान की ऐसी कृपा है इससे अच्छा नव वर्ष का शुभागमन नव वर्ष का स्वागत प्रथम दिवस का प्रारंभ और अच्छा क्या होगा जब भगवान राघवेंद्र की कथा हमको तो सुनने और सुनाने को तो मिले तो पहली विशेषता माने आज का दिन माने नव वर्ष का शुभागमन आप सबको जहां तक ये आवाज जा रही है इस मंच की ओर से अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ परिवार की ओर से आपको नव संब, नव संबत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं विशेषताएं नवरात्रियां हैं भगवती जगदंबा, मह राजाजेश्वरी की आराधना का पर्व जैसे ही भगवती महाजगदा के आराधना के नौ दिन पूर्ण होते हैं मन शक्ति की आराधना का प्रतिफल है हमारे जीवन में भगवान राम का उदय भगवान राम का जन्म अब मैंने अवतार कब हुआ बोले चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी वासंतिक नवरात्र का तात्पर्य है कि जब जीवात्मा जब ये जीव जब ये मनुष्य संसार से लड़ते लड़ते जूझते जूझते थक जाता है भगवती का आराधन करता है तब जीवन में राम आता है और जब तक जीवन में राम नहीं आता तब तक जीवन में विश्राम नहीं आता है किसी को विश्राम चाहिए किसी को आराम चाहिए उसको राम की शरण में जाना पड़ेगा और राम चाहिए आपको शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी ये पर्व शक्ति की उपासना का पर्व है नव वर्ष का शुभारंभ भगवती मां जगदंबा के आराधना का पर्व भगवान राघवेंद्र के अवतरण दिवस से पूर्व की ये संध्या हैं। इससे और अच्छा क्या मौका होगा जब हम और आप आनंद के साथ में भगवान की कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए बैठे हों तो क्या करें बोले जो लोग नववर्ष का उत्सव मनाते हैं आधुनिक बनने वाले लोग उनका सबसे पहला काम होता है कि जितना भी निषिद्ध पदार्थ है उसको खाते पीते हैं जिसका भोजन बिगड़ गया उसका भजन बिगड़ गया और जिसका भजन बिगड़ गया उसका जीवन बिगड़ गया जिसका भोजन संवर गया उसका भजन संवर गया और जिसका भजन संवर गया उसका जीवन संवर गया हमारी भारतीय संस्कृति में मनमाना खान पान नहीं यहां संयम की बात है हमारी वाणी पर संयम हो हमारे व्यवहार में संयम हो हमारी दृष्टि में संयम हो और हमारे भोजन में संयम हो हमारे आचार विचार में संयम हो कहा वक्ता और श्रोता दोनों के भोजन में पवित्रता सात्विकता होनी चाहिए तो ये स्वाभाविक रूप से नवरात्रि का पर्व है अधिकांश लोग व्रत करते ही करते हैं ये काम भी पूरा हो गया राम नाम नाम नाम मम जीवनम कलव नास्तव नास्त्यव नास्तव गतिरण्य भगवान राम के नाम की ऐसी विलक्षण महिमा है कलयुग में इस जीवात्मा के कल्याण का कोई दूसरा मार्ग ही नहीं है इस प्रकार महात्मा की चर्चा पूर्ण करते हैं श्री नारायण शुद्ध जी महाराज कहते हैं महात्माओ जो व्यक्ति भगवान राघवेंद्र की इस मंगलमय कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनता है उसके नौ के नौ ग्रह बिगड़े हों बड़ा झंझट रहता है ना ग्रहों का कभी राहु नाराज कभी केतु नाराज कभी शनि नाराज और कभी गुरुजी नाराज कभी सूर्य नाराज कभी चंद्रमा नाराज ये बड़ा झंझट रहता है ग्रह नाराज हो जाते हैं तो क्या करें भैया उन ग्रहों का जप करवाओ उन ग्रहों का दान करो कुछ कुछ जो विधि शास्त्रों के अनुसार हमारे आचार्य जी पंडित जी लोग बताते हैं करो परंतु सुधजी महाराज ने कहा कि चाहे जितना ग्रह बिगड़ जाए जिस पर भगवान का अनुग्रह हो जाता है उसका नौ के नौ ग्रह मिलकर के कुछ नहीं बिगाड़ पाते भगवान का अनुग्रह हो जाए भगवान के अनुग्रह की छाया हमको मिल जाए तो फिर इन ग्रहों का कोई भय नहीं रह जाता एक और बहुत बड़ा झंझट प्रेत है भूत क्या क्या बोलते हैं ऊपरी चक्कर क्या बोले ये भी घर के दरवाजे के बाहर पूछा महाराज कैसे बोले हनुमान चालीसा समझ लो जहां भगवान राम की कथा होती है वहां बोध गदा लेकर के हनुमान जी महाराज होते हैं और हनुमान जी महाराज जहां होते हैं वहां भूत पिशाच निकट नहीं आवे समझ लेना तो ग्रहों का समाधान मने भगवान का अनुग्रह और प्रेत बाधा का समाधान मने भगवान राम की कथा से सहज अग्नि की बाधा चोर की बाधा ये संसार के झंझट नहीं रहते जो भगवान राघवेंद्र की मंगलमय कथा सुनता है बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की श्री नारद जी महाराज बड़े विलक्षण महात्मा हैं और हमको लगता है दुनिया में श्री नारद जी महाराज के जैसा कोई पुण्यात्मा महात्मा नहीं होती लोग ऐसा कहते हैं कि नारद जी माने झगड़ा कराने वाला बाबा चुगली करने वाला महात्मा और कोई ऐसा समाज में भाई होता है जो इधर उधर करता है, तो लोग नारद आ रहा है अरे वो नारद है बच के रहना परंतु तो नहीं ऐसा नहीं है नारद जी महाराज माने जो भगवान को मिला दे जिसको जीवन में नारद जी महाराज मिले उसको भगवान जरूर मिले हैं और भाई इसलिए कह रहे हैं आपको निवेदन पूर्वक बड़ी विनम्रता के साथ में कह रहे हैं उसको अहंकार नहीं मानिएगा इस मंच के माध्यम से जो बात कही जाएगी वो शास्त्र की कसौटी पर कसकर के देख लेना कितना बोलते 24 कैरेट मे 16 आना सच्ची और खरी होगी श्री नारद जी महाराज माने जिसको मिल गए उसको भगवान मिल गए इसलिए नारद जी महाराज का एक नाम है नारदो देव दर्शन नारद जी का दर्शन माने भगवान का दर्शन बड़ी प्रसिद्धि है कि ध्रुव जी महाराज को भगवान के दर्शन हुए हैं परंतु आश्चर्य की बात है कि भगवान के दर्शन से पहले ध्रुव को नारद जी के दर्शन हुए हैं बड़ी प्रसिद्धि है प्रहलाद जी महाराज ने भगवान को पाया परंतु भगवान को पाने से पहले नारद के दर्शन प्रहलाद जी महाराज को हुए शुभदेव जी महाराज को भगवान के दर्शन से पहले नारद के दर्शन ध्रुव जी महाराज प्रहलाद जी महाराज माने जिसको भी भगवान के दर्शन हुए पहले नारद जी मिले हैं तो नारद जी महाराज माने चुगली कराने वाला महात्मा नहीं है नारद जी महाराज माने झगड़ा कराने वाले महात्मा नहीं है नारद जी महाराज माने वो महात्मा है कि भगवान को गाली मिल सकती है परंतु नारद जी को गाली नहीं मिले भगवान कृष्ण को ग्यारह वर्ष हो गए कंस के घर नहीं जा पाए कंस के सामने नहीं जा पाए कंस भगवान कृष्ण को पानी पी पी करके गाली देता था भगवान कृष्ण को मारने के लिए नित्य एक कोई दैत्य को भेजता था परंतु उसी कंस के सामने जब नारद जी महाराज आते हैं तो वो अहंकारी वो अभिमानी वो नास्तिक कंस उठकर के सिंहासन से खड़ा हो और नारद जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता है तो नारद जी महाराज नारद जी महाराज माने जहां भगवान की पूजा नहीं होती वह नारद जी भी पूजा प्राप्त कर लेते हैं नारद जी वहां भी पूजा प्राप्त कर ले ऐसा महात्मा और भारतीय संस्कृति में दो ग्रंथ बहुत अनुपम है एक भागवत जी और एक रामायण जी आश्चर्य की बात यह है कि भागवत का सृजन भागवत की रचना व्यास जी महाराज ने की वाल्मीक रामायण की रचना वाल्मीकि महाराज ने की और इन दोनों को प्रेरित करने वाले एक महात्मा कौन नारद महाराज नारद माने भारतीय संस्कृति के वो महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति को उज्जीवित करने वाले महापुरुषों को प्रेरित किया है भगवान तक पहुंचाया है भगवान की भगवान की सानिध्य तक पहुंचाया है भगवान की सदग्रंथों तक पहुंचाया है बाल्मीक रामायण लिखी गई तो नारद जी महाराज मूल में है और भागवत जी लिखी गई तो नारद जी महाराज मूल में है इसलिए नारद जी महाराज माने नकारात्मक विचारों का समूह नहीं है नारद जी तो देखते हैं कि कंस भगवान को गाली देकर के भगवान को पा सकता है तो गाली देने का काम करा कराते तो चलो गाली दे भाई जो जिस विधि से भगवान का आराधन करना चाहे नारद उसको उसी तरह से रास्ते पर लगा दे महाराज एक दिन अपना पीना बजाते हरिगुण गाते आनंद के साथ रमण करते हुए घूम रहे थे। पहले हम कहां खड़े थे आज कहां खड़े हैं यदि हम आगे बढ़े तो सावधान हो जाना जितना आगे बढ़ो उतना सतर्क हो जाना चाहिए ये ये जो ऊंचाइयां हैं बड़ी खतरनाक होते हैं या संयम और संतुलन की बहुत आवश्यकता है बैलेंस बना करके जीना पड़ेगा जिससे कि ऊंचाई पर बने रहो नहीं तो नीचे आ जाना पड़ेगा और यदि हम पीछे जहां थे ऊंचे थे कुछ नीचे आए हैं तो फिर हम कुछ अच्छा करें जिससे कि फिर वापस अपनी ऊंचाइयों को पाल सके कल और अकल अकल माने अकल माने जो कल में जीता है वो अकल में नहीं जीता और जो अकल से जीता है उसको कल की चिंता नहीं है पीछे क्या हुआ और आगे क्या होगा सच्चे अर्थों में जीना है तो केवल और केवल वर्तमान को जिसका वर्तमान समर गया वो बीता कल माने अतीत लौट करके आना नहीं है चाहे आप सारी दुनिया की संपत्ति को दाप पर लगा दीजिए वो भी तब अच्छा नहीं आ सकता और आने वाला कल अभी हमारे हाथ में है नहीं नहींत अतीत का शोक भूतकाल का शोक और भविष्य की चिंता दोनों के दोनों हमारे वर्तमान को खराब करते हैं जो व्यक्ति बीते कल में जी रहा है वो भी वर्तमान की हत्या कर रहा है और जो आने वाले कल के कल के ख्वाबों में जी रहा है वो भी वर्तमान की हत्या कर रहा है जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य अपने आप अच्छा होगा इसलिए वर्तमान को सवार